रिगवेद दुतिय खंड साथ से दस मंडल तक ओं विश्वानि देव सबितर दुरितानि परासुव यद भद्रंतन आसुव अथ सप्तम मंडलं प्रतमों वाकह प्रतमं सुक्तम भावार्थ नेतागन प्रशंसा के योग्य दूर दर्शी अपने घरों की सुरक्षा करने में समर्थ और प्रगतिशील अग्रणी को प्रकाशित करते हैं उसके निज तेज से ही वह अग्रणी प्रकाशित होता है उसे अन्य मनुष्य अपने प्रयत्न से आगे बढ़ाएं मनुष्य लोगों को प्रशस्त मार्ग से चलाएं अपने घर समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हों वह स्वयं भी प्रगतिशील हों भावार्थ बलवान पुरुष सदैव अपने घर में रहे और अपने घर की सावधानी से सुरक्षा करता रहे मनुष्य भी ऐसे वीर पुरुषों को सब ओर से अपनी सुरक्षा करने के लिए आदर से अपने घर बुलाएं और उसका भरपूर आदर करें राष्ट्रीय नागरिक ऐसे वीर पुरुष को अपनी सुरक्षा कार्य में नियुक्त करे मनुष्य अपने बल के कारण ही सत्कार के योग्य होता है ऐसा वीर अपने समाज में संचार करके सभी जगह निर्भयता स्थापित करे भावार्थ तरुण अग्रणी अपने अतुल तेज से सर्वत्र प्रकाशित होता रहे जो ऐसा तेजस्वी होगा उसके पास अन्न और बल अपने आप उपस्थित होते रहेंगे जो बलवान और तेजस्वी होगा उसे अन्न और बल अपने आप प्राप्त होते रहेंगे तथा उसका बल अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा भावार्थ जहां उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीर उत्तम रीति से संगठित होकर रहते हैं वहां उत्तम वीर अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होकर प्रकाशित होते हैं इसलिए वीर अपना और अपने समाज का संगठन करें सभी एक विचार से कार्य करें तथा उत्तम वीरों को अपनी वीरता और अधिक दिखाने का अवसर दें भावार्थ हे अग्रे हमें उत्तम वीर संतानियों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो बल ऐसा हो जिससे शत्रु पराभव हो जिस धन की रक्षा करने के लिए वीर संतति होगी ही नहीं तो वह धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा धन सभी प्रकार से प्रशंसित हो निंदनीय साधनों से धन प्राप्त न किया जाए भावार्थ इस बलवान अग्नि के पास अन वाली और घृत परोसने वाली एक तरुणी दिन रात जाती है यह तरुण अग्नि है और उसके पास जाने वाली घृत से युक्त तरुणी जुहु या श्रवा है श्रवा में घी या हवि भरकर अग्नि में आहुति डाली जाती है यह वर्णन रूपक अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है इस अलंकार में यह भी कहा गया है कि यह तरुणी बुद्धि युक्त है जो श्रवा से हवि देता है वह बुद्धि पूर्वक हावी प्रदान करता है भावार्थ अपनी तेज से ही शत्रुओं को दूर करना चाहिए समाज में जो कठोर बोलने वाले हों उन्हें दूर करना चाहिए इसी प्रकार जो रोग हों उन्हें भी दूर करना चाहिए कठोर बोलने वाले शत्रु को अपने ही तेज से लज्जित करना चाहिए इसी प्रकार अपने तेज से शत्रुओं के तेज को निस्तेज करना चाहिए अपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा आत्मिक शक्ति से रोगों को भी दूर करना चाहिए जिस मनुष्य में अंदर का जीवन रस प्रबल होता है उसके शरीर में रोग नहीं घुस सकते भावारथ लोगों को उत्तम रीति से निवास कराने वाला स्वयं शुद्ध एवं पवित्र हो एवं स्वयं तेजस्वी और सबकी पवित्रता करने वाला वीर अग्नि के समान तेज जसवी होता है इसका सैन्य या बल इसका सामर्थ्य ही है सब ऐसे तेजस्वी पुरुष की प्रशंसा करते हैं और यह उसके पास आकर रहे ऐसा भी चाहते हैं पवित्र बलिष्ठ तेजस्वी और सर्वत्र पवित्रता करने वाला मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है ऐसा वीर समाज में आकर रहे ताकि समाज उन्नतशील हो भावार्थ जिस प्रकार अपने उपास्य देव का यश हमारे पूर्वज पितर देश विदेश में भलाया करते थे उसी प्रकार हम भी करें ऐसा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे देश विदेश में धर्म का प्रचार करना चाहिए और सबको आदर्श बनाना चाहिए भावात् प्रशंसा योग्य बुद्धि और उत्तम कार्य की सब लोग प्रशंसा करें युद्ध में उपस्थित शूरवीर नेता असुरों के तथा शत्रु पक्ष के सब कपट जालों को दूर करके अपनी विजय के लिए प्रयत्न करें भावार्थ संतानहीन घर में न रहना पड़े हमारे पुत्र पौत्र हमारे घर में रहें हमारा घर बाल बच्चों से भरा रहे बाहर भी हम जिनके घर में रहें वे घर भी बाल बच्चों से भरा हो पुत्रहीन तथा वीरताहीन जीवन बुरा है बाल बच्चों से भरे हुए घर में रहकर हम प्रभु की भक्ति किया करें भावार्थ घर ऐसे हों जो पुत्र पौत्रादि संतानों से युक्त हों अपने घर में औरत संतानें हों और ये औरत संतानें घर की शोभा बढ़ाने वाली हों दूसरे की संतानों को दत्तक के रूप में न लेना पड़े और संततानों से ही घर की समृद्धि बढ़े भावार्थ मनुष्य राक्षसों से अपना बचाव करे पापी एवं छली दुष्टों से अपने आप को सुरक्षित रखे तथा सेना लेकर आक्रमकारी शत्रु का पराभव करने के लिए तैयार रहे भावार्थ मानो का औरसपुत्र बलवान हो वेद के ऊपर युक्त कथन का यह अर्थ नहीं कि उसका दत्तकपुत्र बलवान न हो अपितु उसका अर्थ यह है कि मनुष्य पर दत्तकपुत्र लेने की नौबत ही ना आए सभी के अपने औरसपुत्र हों इसका अर्थ यही है ऐसा औरसपुत्र बलवान हो शूरवीर हो शस्त्रधारी हो धन अन्न युक्त हो विद्वान हो ऐसा पुत्र जिस अग्नि में हवन करता है वही अग्नि श्रेष्ठ है देश में ऐसी शिक्षा का प्रबंध सर्वत्र होना चाहिए भावारथ जो अपने प्रदत्त करने वाले की सभी प्रकार से रक्षा करता है उसे प्रत्येक पाप से बचाता है मनुष्य के औरस पुत्र जिसकी पूजा करते हैं वही अग्नि सबसे श्रेष्ठ है जो हमें सावधान करके उत्तम मार्ग पर चलने के के लिए प्रेरित करता है उसकी सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए उसे पाप से बचाना चाहिए घर के सभी सदस्य मिलकर अग्नि की पूजा करें भावार्थ श्रेष्ठ अग्नि को ऐश्वर्यशाली यज्ञ करने वाला मनुष्य प्रदीप्त करता है और हिंसा रहित यज्ञों की परदक्षिणा करता है इस अग्नि में यजमान बहुत बार आहुतियां देता है भावार्थ हे अग्ने तेरी कृपा से हम धन के स्वामी बने तेरे लिए स्तोत्र तथा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र तैयार करने वाले हम यज्ञ में अनेक प्रकार की आहुतियां तेरे लिए प्रदान करते हैं भावार्थ हे अग्ने हम यज्ञ की अग्नि में जो अखंडित रूप से तुझे बहुत प्रिय लगने वाले हवि द्रव्य डालते हैं उन द्रव्यों को तू देवों के समूह तक पहुंचा हमारे द्वारा दिए गए यह सुगंधित द्रव्य देवों को बहुत प्रिय तथा रुचिकर लगें भावार्थ हमारे पास पुत्रहीन अवस्था न आए हमें कभी बुरे वस्त्र पहनने पड़े ऐसी स्थिति भी हमें न प्राप्त हो हम कभी बुद्धिहीन भी न हों भूख हमें न सताए राक्षस हम पर हमला न करे हम चाहे घर में रहें चाहे वन में अर्थात हम कहीं भी रहें हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो हम सभी जगह प्रसन्न रहें भावार्थ मनुष्य भक्षण करने योग्य अन्न को परिशुद्ध रीति से तैयार करे ऐसा अन्न गंदे या मैले हाथों से न बनाया गया हो जो अन्न से युक्त हैं उन्हें भी उत्तम अन्न मिलते रहें हम सबको प्रभु का दान मिलता रहे हम प्रभु की भक्ति करें और प्रभु प्रसन्न होकर हमें उत्तम अन्न प्रदान करते रहें ईश्वर अपने कल्याणमय हाथों से सदैव हमारी रक्षा करते रहें भावार्थ हे अग्नि तू हमारे घर में प्रतिदिन प्रदीप्त होता रह और अपनी प्रदीप्त ज्वालाओं से हमारे यहां प्रकाशित हो हमारे घर में जितने पुत्र पौत्र हों उनका तू रक्षक हो उन्हें तू कष्ट न दे हमारा पुत्र वीर एवं मनुष्य का हित करने वाला हो वह कभी विनष्ट या अपमृत्यु का शिकार न हो मनुष्य का पुत्र इतना सुंदर हो कि सभी उसे देखकर प्रसन्न हों तथा अपने पास बुलाने की इच्छा करें भावार्थ मित्र कभी ऐसा काम न करे जिससे उसके मित्र की हानि हो ऐसा कोई काम मनुष्य न करे जिससे मित्र के जीवन या भरण पोषण पर आंच आए मित्र की कभी निंदा न करे लोगों के सामने सदा उसके गुणों का ही बखान करे उसके अंदर के दुर्गुणों को छिपाए रखे मित्र के बारे में यदि कोई आकर कुछ भ्रम भी फैलाए तो भी उस भ्रम की बातों में आकर अपने मित्र का बुरा न करे भावार्थ इस अमर अग्नि में जो प्रतिदिन हवन करता है वह मनुष्य धनवान होता है मनुष्य के पास धन की अभिलाषा से यदि कोई ज्ञानी आए तो वह मनुष्य यह समझकर कि इस ज्ञानी के रूप में स्वयं देवता ही धनार्थी होकर पधारे हैं उस ज्ञानी को भरपूर धन दे